साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद एक व्यक्ति ने किसी संत के पास जाकर पूछा अच्छा कहते हैं कि आत्म तत्व न आँखों से देखा जाता है न कानों से सुना जाता है इत्यादि तो क्या ऐसा भी कोई तत्व हो सकता है संसार की सारी वस्तुएं तो पांचों इंद्रियों के सहारे ग्राह्य होती है क्या आप ऐसा कोई तत्व बता सकते हैं कि जो पाँचों इंद्रियों के सहारे ग्राह्य न हो गुरुजी ने कुछ नहीं कहा एक जोर से घुसा लगाया शिष्य ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं गुरुजी ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ है शिष्य ने कहा आपने मुझे घुसा मार दिया कितनी वेदना हो रही है गुरुजी ने कहा कि इस वेदना का वर्णन तो करो किस ज्ञानेन्द्रियों के सहारे तुमने इस वेदना का अनुभव किया क्या आँखों ने वेदना को देखा कहा कि नहीं स्पर्श से मालूम करते हो कि वेदना नरम है या कठोर है वह गर्म है या शीतल है कहा नहीं क्या स्वाद से चखकर बता सकते हो कि वेदना कैसी है नहीं क्या सूह बता सकते हो शिष्य ने कहा नहीं गुरु जी ने कहा कि एक सामान्य सी वेदना पंचेंद्रिय ग्राह्य नहीं होती है तुम कहते हो कि ब्रह्म पंचेंद्रीय ग्राह्य नहीं है इसलिए वह नहीं है अब हम तुम्हारा ही तर्क लेकर तुमसे कहेंगे कि तुम्हारी वेदना भी नहीं है क्योंकि वह पाँचों ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है तो क्या वह वेदना नहीं है शिष्य ने कहा है गुरुजी ने कहा ठीक वैसे ही यह चैतन्य भी है यह पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की पकड़ में नहीं आता है फिर भी इसका अस्तित्व है यहाँ पर गुरु ने यह कहा यदि तुम समझते हो कि तुम सचमुच में ब्रह्म को जानते हो तो तुम थोड़ा सा ही जानते हो तुम अपने भीतर में जिस ब्रह्म का अनुभव करते हुए कह रहा है कि मैंने उस ब्रह्म को या आत्मा को या चैतन्य को जान लिया जो देवों को ज्ञात है मैंने पहले बताया था कि देव के दो अर्थ हैं एक जिनकी हम शक्तियों के रूप में इंद्र वरुण इत्यादि के रूप में बाहर कल्पना करते हैं और दूसरा अर्थ है वे हमारी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं जैसे नेत्र के अधिष्ठाता देवता सूर्य को कहा जाता है हाथ के अधिष्ठाता देवता इंद्र हैं तो ऐसे हमारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता कहे जाते हैं गुरु जी शिष्य को कहते हैं कि तू यदि ऐसा मानता है कि, कि देवताओं में चैतन्य का रूप है मानो ये इंद्रियाँ चैतन्य दिखाई देती हैं तो मैं कहूँगा कि तुम फिर मीमांसा करो विचार करो कि क्या तुमने सचमुच उसे जाना है गुरुजी के कहने पर फिर से शिष्य वापस जाकर साधना करता है और उसके बाद आकर गुरुजी को प्रणाम करता है गुरुजी ने पूछा क्यों ठीक है तुम्हारी साधना ठीक चली क्या तुम्हें कुछ कहना है शिष्य ने कहा हाँ गुरु आपकी कृपा से साधना ठीक चली आपने जिस तत्व पर चिंतन करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया तो क्या फल मिला शिष्य कहता है मन्य विदितम मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद जान पा रहा हूँ पहले तो वह कहता था कि सुवेद मैंने अच्छी तरह से जान लिया है गुरुजी के बताने के बाद कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने शायद कुछ जाना है एंडिक्टन एक बड़े वैज्ञानिक हैं आप उन्हें पढ़ते होंगे वे बड़ी सुंदर बात कहते हैं जब हम लोगों ने विज्ञान पढ़ना प्रारंभ किया और विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया तो हमको ऐसा लगने लगा कि बस हमने सब कुछ जान लिया अब दुनिया हमारे लिए अनजान नहीं रही संसार को चलाने वाले जिसने नियम हैं उन नियमों को हम हस्तगत कर लेंगे ऐसा लगा न्यूटन ने जब लॉ ऑफ मोशन गति के नियम निकाला उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आया तो विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग जो वैज्ञानिक थे ऐसा मानते थे कि बस अब सब कुछ जानना हो गया आज हम देखते हैं हम इस संसार की गहराई में प्रकृति की गहराई में प्रकृति के नियमों की गहराई में हम जितना प्रवेश करते जा रहे हैं उतना ही हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं जाना यह विज्ञान का क्षेत्र विस्तृत है अनंत है हमने तो कुछ नहीं जाना यह अनुभूति आज हो रही है कैसा अद्भुत है आप विज्ञान की दृष्टि से देखें या अध्यात्म की दृष्टि से देखें जो कम जानता है उसको ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया पर जो बहुत अधिक जानता है उसको लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं जाना मैंने तो अभी तक कहीं किसी किनारे को भी नहीं पकड़ा है ऐसा उसको बोध होता है